तुन्वा रहे हैं पाठ हमारा राश्ट्रिय जंडा बच्चो परसों पंद्रह अगस्त है इस दिन पाठ शाला में राश्ट्रिय जंडा फहराया जाएगा गुरुजी हम हर वर्ष पंद्रह अगस्त को जंडा क्यों फहराते हैं? श्याम 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है यह अपने देश के इतिहास में एक सुनहरा दिन है इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ था सन 1947 में इसी दिन अंग्रेजों के झंडे के स्थान पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर फहराया था उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन गांव-गांव और नगर-नगर में यह झंडा फहराया जाता है गुरुजी इससे पहले भी हमारे देशवासियों ने इसी झंडे के नीचे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए थे मेरे दादाजी 1942 के आंदोलन की कहानियां सुनाया करते हैं वह हमारे त्याग और बलिदान का युग था 1942 के आंदोलन में तिरंगे झंडे के नीचे हजारों लोगों ने प्राण दे दिए थे लेकिन उस झंडे और आज के इस झंडे में थोड़ा सा अंतर है वह क्या देखो श्याम दोनों ही झंडे तिरंगे हैं दोनों में केसरिया सफेद और हरे रंग हैं लेकिन आजादी से पहले वाले झंडे में चरखे का चिन्ह था और आज के झंडे में चक्र का चिन्ह है चरखे के स्थान पर चक्र ऐसा क्यों चरखा झंडे के दोनों ओर एक जैसा दिखाई नहीं देता था दूसरी ओर से देखने पर उल्टा दिखाई पड़ता था इस कठिनाई को दूर करने के लिए चरखे का चक्र तो रख लिया गया तक्वा हटा दिया गया लेकिन चरखे के चक्र और इस चक्र में काफी अंतर है यह कैसे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मोहन यह चक्र अशोक का धर्म चक्र है सम्राट अशोक के बारे में तो तुम पढ़ चुके हो वे भगवान बुद्ध के अनुयाई थे वे सब धर्मों का समान आदर करते थे युद्ध की बुराइयों को खूब जानते थे इसलिए वे शांति की धर्म की विजय को श्रेष्ठ समझते थे वे यह चाहते थे कि सारे संसार में शांति रहे हमारा देश भी आज यही चाहता है चक्र यह संदेश भी देता है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए विकास की ओर इसलिए अशोक के चक्र को अपनाकर हमने अशोक की उस शांति और निरंतर आगे बढ़ते रहने की परंपरा से अपने आप को जोड़ लिया है तब तो इस चक्र का बड़ा महत्व है गुरुजी हमारे झंडे में तीन रंगों का क्या तात्पर्य है सलीम यह प्रश्न तो तुमने बड़ा अच्छा किया इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है यह रंग वीरता और त्याग का सूचक है पुराने समय में हमारे वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर शत्रु का मुकाबला करने युद्ध भूमि में जाते थे इसलिए यह रंग वीरता और त्याग का सूचक बन गया है अपने झंडे में भी यह रंग इसीलिए रखा गया है और सफेद रंग यह रंग शांति का सूचक है हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते सबके साथ शांति और मित्रता से रहना चाहते हैं यह इसी बात को स्पष्ट करता है हरा रंग क्यों रखा गया है हरा रंग हरियाली और समृद्धि का सूचक है समृद्धि लहलहाते खेतों तथा उद्योग और व्यापार की उन्नती से प्रकट होती है। इस तरह हमारा राष्ट ये जंडा हमें यह संदेश देता है कि हम वीर्ता और त्याक तथा शान्ती और प्रेम से अपने देश का निरंतर विकास करते रहें। अभी आपने सुना पाठ हमारा राष्ट्रीय झंडा इस पाठ के बाद तिरंगे पर एक गीत आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा Víjai, Víšvati, Randa, Pyaara, Janda, Ucha, Rahe, Hamaara. Sada, Shakti, Varsane, Vala, Prem, Sudha, Sar, Sane, Vala. झंडा ऊंचा रहे हमारा स्वतंत्रता के भीषण में लख कर बढ़े में कापे शत्रु देख जाए भय संकट उचा रहे हमारा इस झंडे के नीचे निर्भय लेश्वराज्य यह अविचल निश्चय गंगा ऊचा रहे हमारा आओ प्यार वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ चाह रहे हमारा इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा बच्चों अभी आपने तिरंगे झंडे पर एक गीत सुना आप भी तिरंगे पर कोई गीत याद करो i vi demà el segn